भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथ षोडश्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन उद्धवाच तम ब्रह्म परमं साक्षा अनाद्यतृत सर्व भावाणस्थित्भव उच्चावचेशूते सुदुर्गेयम अकता उपास भगव जाता तथ्य ना उद्धौ जी ने कहा भगवन् आप स्वयं परब्रह्म हैं न आपका आदि है और न अंत आप आवरणरहित अद्वितीय तत्व हैं समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं आप ऊँचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ये सुवे सुभक्त्याम परमर्षय उपासी नपद्यंते संसिधि तद्वस् बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए गूढ़श्चरसी भूतात्मा भूता भाव न ्य भूतानी पश्यंत मोहिता समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभो आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं आप तो सबको देखते हैं परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते काश्च भूमौ दिव्य भैरसायाम विभूतो धीक्षु महा विभूते मह्यमाख्यानो भावितास्ते नमाते तीर्थ पदांग्र पद्म अचिंत ऐश्वर्य प्रभो पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशाविदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए प्रभो मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं श्री भगवान भाच एव मे तदहम पृष्ठ प्रश्नम प्रश्न वरः वर यु सुना सुन सपत्नर्जुन नवई भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शरोमणि हो जिस जिसमें कुरुक्षेत्र में, में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था ज्ञावा ज्ञातिवधम गर्धर्म गर्यम अधर्म राजेतुक तथो निर्भत्तों हंता हम हतोहमति लौकिक अर्जुन ने मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मारने वाला है यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया अभ्यम यथा तुम रणमुरधने तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियाँ देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो अहमात्मो अहमात्मोदी भूतालाम सुहृदेश्वर अहम सर्वा भूताल सत्योद्भवाप्य उद्धव जी मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हितैषी श्रुहिद और ईश्वर नियामक हूं मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ अहम गुणः। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ गुणिनामप्यहम सूत्रम महताम च महान अहम सूक्ष्मणमप्यम जीवो दुर्जयानामह मनह गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूँ सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ हिरण्यगर्भो वेदा मंत्राण प्रणवस्त्रिवेद अक्षराणकारोस्मी पदा निंदमह मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में तीन मंत्रों में तीन मात्राओं अओ म वाला ओंकार हूँ मैं अक्षरों में अकार छंदों में त्रिपत् गायत्री हूँ इंद्रम सर्वदेवा वसूनामस्में हव्यवाट आदिना विष्णु रुद्राण नीललोहिता समस्त देवताओं में इंद्र आठ बसुओं में अग्नि द्वादश आदित्यों में विष्णु और एकादश रुद्र में नील नाम का रुद्र हूँ ब्रह्मषीण भृगुनहम राजषीण मनु तेवर्षीण नारदोहिर्ध्य स्मृधेसू मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु राजर्षियों में मनु देवर्षियों में नारद और गौों में कामधेनु हूँ सिद्धेश्वराण कपिल सुपर्णोह पत प्रजापतेनाम दक्षोहम पितृणामम अहम प्रियुद्धव मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद नक्षत्रों में चंद्रमा औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ ऐसा समझो ऐराभतम गजेन्द्राण ज्यादा वरुण भ्रमु तपताम जुमताता सूर्य मनुष्याण चूपति स्रवासुरंगाण धातूना का यमसयमता हम सर्पाणमस्सुखी नागेन्द्राणम मृगेन्द्रशृंगिदर्षि आश्रमाणम तुर्यो वर्णा प्रमतों प्रथमो नघ तीर्था स्रोतता गंगा समुद्र सरसाहम आयुधा धनुरह त्रिपुरघ्नो धनुष्मोड़ों में मैं गजराजों में ऐरावत जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण सपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ मैं घोड़ों में उच्चई सर्वाध धातुओं में सोना दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ निष्पाप उद्धव जी मैं नागराजों में शेष नाग सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह आश्रमों में संन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ मैं तीर्थ और नदियों में गंगा जलाशयों में समुद्र अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा तो धनुर्धन मे तृपराज शूँ धृष्णा घेरुगहना हिमाल वनस्पती ओषधीनाहम जव हम वसीष ब्रह्मा बृहस्पति भगवान जह। मैं निवास स्थानों में सुमर सुमेरु दुर्गम स्थानों में हिमालय वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूं, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ वेदवेताओं में बृहस्पति समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ यज्ञा ब्रह्मयज्ञो हम वृताहसन वायव्यग्नर्कांबवागात्मा शुचीना शुचि योगत्मसो मंत्रोस्मे विजिश्ता आशलाना विकल्प ख्याति पंच महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ स्वाध्यायों व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में वायु अग्नि सूर्य जल वाणी एवं आत्मा हूँ आठ प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ स्त्रीण तो शतरूपाहम पुसा स्वायो मनोहो नारायणो मुनीला कुमार ब्रह्मचारीण धर्मस्म संस क्षेत्र कुह्यात मौलम मिथुनालामस्व मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शत्रुपा पुरुषों में मनु मुनीस्वरो में नारायण और ब्रह्मचार्यों ब्रह्मचारियों में कुमार हूँ मैं धर्मों में कर्म कर्मसन्यास अथवा ईस्ना त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ अभिप्राय गोप के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ संवत्सरोस्म्य निमूनाम मधुमाधव मसा मगशेषोह नक्षत्राण तथा विजित भिज़, अहम युगा धेराणाम देवलोचितायनोशा सासा कवीना काव्या आत्म सदा सावधान रहकर जागने वालों में रूप काल मैह ऋतु में वसंत महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूं। मैं युगों में सतयुग विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ वासुदेव भगवता थमथो भागवते स्वह किम पुरुषाण हनुमान विद्याध्राणाम सुदर्शन रत्ना पद्मकोशा नाम शिष्ट की उत्पत्ति और की और लय प्राणियों के जन्म मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव किम पुरुषों में हनुमान विद्याधरों में सुदर्शन जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रथ लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था मैं हूँ रत्नों में पद्मराग लाल सुंदर वस्तुओं में कमल की कली तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ जवसाईनामह हहम लक्ष्मी कृतवाणाम चलग्रह तिक्षाश में ति तिक्षुणाम ओ जह सहो बलवताम करमाहम विद्य सात्वताम सात्वताम नव मृती रहम आदिमृतिरहम मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी छल कपट करने वालों में दूत के क्रीड़ा तितिक्षों की तितक्षा कष्टसहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ वैष्णवों की पूज्य वासुदेव शंकरसन, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, नारायण हय वराह निशिंग और ब्रह्मा इन नौ मूर्तियों में से मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ विश्वावसो पूर्व चित्ते गंधर्वासरसा भूराड़ा भूधराड़ा महम, महम सैर्य गंधमात्रह भुव अपाम रसमस्तेजिष्ठा विभावो प्रभा सूर्य दुता शोहम नवसपर मैं गंधर्वों में विश्वावसो और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती चित्ती हूँ पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अभिकारी गंध मैं ही हूँ मैं जल में रस तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूं ब्रह्मण्ड बलिहम वीराणमर्जुन भूतारुत्पत्ति अहम वै प्रतिसक्रम गुक्त सर्गोपाधनस्पर्शलक्षण आस्वाद्रुत्याघ्राणम अहम सर्वेन्द्रियंद्रिय उद्धव जी मैं ब्राह्मण भक्तों में बली वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हूँ मैं ही पैरों में चलने की शक्ति वाणी में बोलने की शक्ति पायों में मल त्याग की शक्ति हाथों में पकड़ने की शक्ति और जन्नेन्द्रिय में आनंदोप की शक्ति हूँ तथा मैं स्पर्श की नेत्रों में दर्शन की रचना में स्वाद लेने की कानों में श्रवण की और नाचिका में सुहने की शक्ति भी मैं ही हूँ समस्त इंद्रियों के इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ पृथ्वी वाहिराकाश आपो ज्योतिर्मह महान पृथ्वी वाहुराकाश आपो ज्योतिर हम महान विकार पुरुषो व्यक्त व्रज सत्व तम पर अहमे तत्व संख्या ज्ञानम तत्वनिश्चय मय परे न जीवे न गुणे न गुणिना भी सर्वात्मना सर्वे न भाव विद्यते पृथ्वी वायु आकाश जल तेज अहंकार महतत्व पंच महाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति सत्व रज तम और उनमें से परे रहने वाला ब्रह्म ये सब मैं ही हूँ इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्वज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही जीव हूँ मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है संख्यानम परमाणूना काली न क्रिय ते मा न तथा मे विभूतीना श्रिस्तौकोटिश तेज श्री कृतिग सौभगम भग क्षा विज्ञानम यत्र, यत्र यदि मैं गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज स्त्री कीर्ति ऐश्वर्य लज्जा त्याग सौंदर्य सौभाग्य पराक्रम तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो वह मेरा ही अंश है एकता सर्वा संक्षेपेर विभूत मनोविककाराते यहाय वाचँ यो प्राणेन्द्रिया चम आत्मनाछ न भूय कल्पस ध्वनी उद्धव जी मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है मनोविकार मात्र है क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती उसकी एक कल्पना ही होती है इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको मन के संकल्प विकल्प को बंद करो इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों को दमन करो सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचा बुद्धि को शांत करो फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा योग मन सम्यक से सम्यक्षति तस्वृत्याप घटाबुवत तस्मा मनोवच प्राणा नियेन्मत् मद भक्ति युक्तया बुद्धियात परिसमाप्यते। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया भस्म नहीं कर लेता उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता वह कृतकृत्य हो जाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायां एकदश स्कंधे षोडशोध्याय